टॉक पेव पेव लागी प्यास नंबर टेन पहला प्रश्न दादू और कबीर जिस गुरु महिमा की चर्चा करते हैं उसे हम आप में पालिए किंतु जब लोग आपके विषय में या आपकी तत्वचिंतना के विषय में पूछते हैं तो हम अपने को असमर्थ पाते हैं और तत्वचिंतना के विषय में बोलते हुए निरंतर डर लगता है कि कहीं तार्किक या पंडित न हो जाएं। कृपया निर्देश दें कि हम लोगों से क्या कहें पहली बात जिस व्यक्ति को तुम प्रेम करते हो उसके संबंध में कुछ भी ना कह सकोगे प्रेम के संबंध में वाणी सदा असमर्थ प्रेम नहीं कर सकते हो नहीं करते हो तब बोलना सदा आसान है तब तुम कुछ कह सकते हो पक्ष में विपक्ष में समर्थन में विरोध में लेकिन प्रेमी तो गंगा हो जाता है गूंगे केरी सरकर स्वाद तो उसे मिलता है लेकिन कह नहीं पाता और जितना गहन प्रेम होगा उतना ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि तब जो भी वो कहता है पाता है वो थोड़ा है उससे उसके प्रेमी के संबंधों में कुछ ठीक ठीक पता नहीं चला तो उसे अपराध की प्रतीति होती है तब वो सोचता है बेहतर होता चुप ही रह जाते कम से कम अधूरा तो न कहा होता तो यदि तुम तो मेरे प्रेम में हो तब तो असमर्थ पाओगे ही कोई उपाय नहीं तुम कुछ कहना सकोगे पर कहने की कोई जरूरत भी नहीं तुम्हारा होना ही तुम्हारा कहना होना चाहिए तुम्हारे जीवन की सुगंधी तुम्हारा वक्तव्य होना चाहिए अगर तुम्हारे होने में कुछ रूपांतरण हुआ है तो वही मेरे संबंध में खबर होगी अगर नहीं हुआ है तो कहकर भी क्या करोगे कहने से भी क्या होगा अगर तुम्हारा आनंद स्वयं प्रमाण नहीं है और तुम्हारी शांति की स्वयं कोई क्षमता नहीं है, और तुम्हारा ध्यान किसी तरह के संगीत को पैदा नहीं किया है तो तुम कहके भी क्या करोगे कहोगे भी क्या तुम जो कहोगे उसे ही तुम्हारा होना गलत सिद्ध कर देगा कहने की कोई जरूरत नहीं है होने की जरूरत है और यहां तो मेरे पास कहना सीखने को नहीं हो, होना सीखने को हो जब भी ऐसी घड़ी आए कि तुम्हें लगे कुछ कहना है तब एक ही स्मरण करना कि अपने होने से ही कहना तुम्हारा मौन भी तब सार्थक हो जाएगा तब तुम चुप भी रहोगे तो तुम्हारी चुप्पी भी कुछ कहेगी और वो गुफ्तगु ज्यादा गहरी है कोई चिल्ला के थोड़ी कहने की बात है प्रेम कोई बाजार तो नहीं प्रेम का कोई विज्ञापन थोड़ी होता है प्रेम को प्रमाणित करने के लिए कोई भी तो तर्क संसार में नहीं तुम अगर एक स्त्री के प्रेम में पड़ गए या एक पुरुष के प्रेम में पड़ गए तो क्या तुम दुनिया को समझा पाओगे जो तुम्हारे प्रेम की प्रती कोई भी नहीं समझा पाया न मजनू समझा पाता है न फरियाद समझा पाता है न रांझा समझा पाता है कोई भी नहीं समझा पाता है। प्रेम सदा असमर्थ रहा है क्योंकि प्रेम शब्द से बड़ा है और जब संसार का ही साधारण प्रेम शब्द में नहीं समाचा समाता तो शिष्य का जो प्रेम गुरु के प्रति पैदा होता है उसके समाने का तो कोई भी उपाय नहीं वो तो सुगंध और लोक की है वो तो रोशनी ही किसी और लोक की है इस संसार के किसी भी दिए में तुम उसे समाना सकोगे समाने की कोशिश में तुम हमेशा हारोगे और अच्छा है कि तुम हारते हो उससे ज्योति का बड़ा होना सिद्ध होता है जो लोग अपने गुरु के संबंध में कुछ कहने में समर्थ हैं वो सिस से बड़े हैं गुरु छोटा है जो अपने गुरु के संबंध में कहने में सिर्फ असमर्थ पाते हैं उनका गुरु बड़ा है उन्हें कठिनाई होती है शब्द तो एक आयामी है प्रेम बहुआयामी है शब्द तो ऐसा है जैसे घर का आंगन और प्रेम ऐसा है जैसे मुक्त आकाश माना कि घर के आंगन में भी आकाश ही है लेकिन बड़ी सीमा में बंधा है और जिसने मुक्त आकाश जाना है वो इस सीमा की तरफ इशारा न करेगा तो तुम अपने होने से ही खबर देना अगर कोई मेरे संबंध में तुमसे पूछे तो या तो मौन रहना लेकिन वो मौन तुम्हारा मुखर हो वो मौन उदासी का ना हो वो मौन निषेधात्मक ना हो वो मौन न बोलने जैसा ना हो वो मौन इतना गर्भित हो वो चुप्पी इतनी गहरी हो कि बोले सन्नाटा इतना परिपूर्ण हो कि उस सन्नाटे की चोट हो आवाज हो तुम चुप रह जाना तुम आंख बंद कर लेना तुम गीत गा सकते हो तुम नाच सकते हो लेकिन तुम कुछ होने से कहना और शब्द की झंझट में तुम पढ़ना मत क्योंकि सभी शब्द खंडित किए जा सकते तर्क में तुम पढ़ना मत क्योंकि तर्क तो दुधारी तलवार है जिस तर्क से तुम सिद्ध करते हो उसी तर्क से असिद्ध किया जा सकता है तर्क का कोई भी मूल्य नहीं है तर्क देके तो तुम झंझट में पड़ोगे तर्क देने का मतलब ही हुआ कि तुमने दूसरे को मौका दिया कि वो तुम्हें खंडित कर सकता है जिन्होंने ईश्वर के लिए प्रमाण दिए हैं वे ईश्वर के जानने वाले लोग नहीं हैं जो ईश्वर के संबंध में चुप रह गए हैं उन्होंने ही एकमात्र प्रमाण दिया है कि वो है क्योंकि जिन्होंने भी तर्क दिए हैं ईश्वर के होने के लिए वे सभी तर्क नास्तिकों के हाथ में सहारा बने जितने तर्क दिए गए हैं सभी खंडित कर दिए गए हैं। नास्तिक से आस्तिक जीत नहीं पाता है अगर तर्क देता है तो निश्चित हार जाता है क्योंकि तुम अतर्क को समाने की कोशिश करते हो तर्क में वहीं तुमने भूल कर दी तुम कहते हो असीम है परमात्मा और फिर आंगन की तरफ बताते हो तुम हारोगे क्योंकि वो नास्तिक तुम्हें दीवाल बता देगा कि ये कैसा असीम है तुम्हारा परमात्मा दीवाल से गिरा है तुमने तर्क दिया कि तुम नास्तिक के हाथ में पड़े इसलिए परम ज्ञानियों ने परमात्मा के लिए तर्क नहीं दिया है एक ईसाई फकीर हुआ है उसका नाम है वो बेजोड़ है उससे किसी ने पूछा कि तुम ईश्वर को क्यों मानते हो उसने कहा बिकॉज ही कैन नॉट बी प्रूफ क्योंकि उसे सिद्ध नहीं किया जा सकता उसने लिखा है आई बिलीव इन गॉड बिकॉज ही इज एब्सर्ट। मेरा परमात्मा में भरोसा है क्योंकि वो तर्कती थे ये भरोसा किसी अनुभव से आ रहा है यह भरोसा किसी तर्क की निष्पत्ति नहीं यूनान में महापंडित हुआ प्लेटो उसने अपने स्कूल की के दरवाजे पर एक वचन लिख छोड़ा था वचन था कि जो लोग तर्क नहीं जानते गणित नहीं जानते हैं वो कृपा करके यहाँ प्रवेश की कोशिश ना करें अगर मुझे लिखना पड़े अपने द्वार पर कुछ तो मैं लिखूंगा जो लोग गणित जानते हैं तर्क जानते हैं वो कृपया यहां आने की कोशिश ना करें यह द्वार उनके लिए नहीं यहां तो दीवानों की जमात है यहां तो जो पागल हैं उनका जलसा है जो तर्क से उब गए हैं और तर्क को देख लिया जी लिया और व्यर्थ पाया है उनके लिए निमंत्रण ये बुलावा हृदय के लिए है मस्तिष्क के लिए नहीं कैसे तुम कह पाओगे हृदय की बातें मस्तिष्क ये तो ऐसे ही होगा जैसे सोने को कसने का पत्थर होता है उस पर कोई फूल को कसने लगे तो फूल तो सदा ही गलत सिद्ध होगा क्योंकि फूल कोई सोना थोड़ी है तुम तो मस्तिष्क से ही तो कह सकोगे हृदय की बात जब भी मस्तिष्क कहोगे फूल मस्तिष्क तक आते आते कुंभ जाता जल जाता तो जहां दो प्रेमी मिले वहां तुम चाहे मेरी चर्चा कर लेना लेकिन जहां तर्क की संभावना हो वहां तुम चुप रह जाना प्रेम की चर्चा प्रेमियों के बात बीच हो सकती जहां दो प्रेमी मिल बैठते जहां दो मतवाले मिल बैठते वहां फिर वो अपनी चर्चा कर सकते हैं क्योंकि उनकी चर्चा कोई तर्क नहीं है वो एक तरह का गुणगान है वो एक तरह का गीत है वो दोनों उसमें सम्मिलित है अकेले अकेले नहीं गा रहे इकट्ठे गा रहे हैं वो एक कोरस है और मेरा कोई तत्व चिंतन है नहीं मेरी कोई फिलोसफी नहीं इसलिए तुम मुश्किल में पढ़ोगे ही अगर मेरी कोई सुनिंदित सुनिश्चित तर्क व्यवस्था होती तो तुम कुछ कह भी सकते थे अगर तुम्हें महावीर के संबंध में कुछ कहना है तो तुम निश्चित कह सकते हो भला महावीर के संबंध में न कह सको लेकिन महावीर के विचार के संबंध में कह सकते हो वो साफ सुथरा है महावीर का विचार राजपथ जैसा है उस पर मील के पत्थर लगे नक्शा साफ है भूल चुप का उपाय नहीं गणित की पूरी व्यवस्था से बात कही गई है अगर तुम्हें जीसस के संबंध में कुछ कहना हो तो जीसस के संबंध में कहना मुश्किल हो लेकिन जीसस के वचन सीधे साफ है पतंजलि तो बिल्कुल गणित जैसे मेरे संबंध में अड़चना आएगी, क्योंकि मैं कोई सीधे साफ सुथरे राजमार्ग पर नहीं चल रहा हूं ये रास्ता उबड़ खा खाबड़ ये रास्ता ही नहीं है चलते हैं उतना ही बनता है पहले से तैयार नहीं ये तो बीहड़ जंगल में प्रवेश ये तो अनछुई जमीन में जाना है ये तो कुंवरे लोक में प्रवेश है इसलिए अड़चन है मैं रोज बदल जाता हूं तुम तो मेरे तत्व चिंतन के संबंध में कहोगे कैसे तुम जो भी कहोगे वो बासा मालूम पड़ेगा जब तुम लौट के मेरे पास आओगे मैं जा चुका हूं गंगा रोज बही जाती है तुम जहां उसे कल छोड़ गए थे वहीं तुम उसे आज ना पाओगे हैरा कल तो ठीक कहता है एक ही नदी में दोबारा उतरना असंभव है मुझसे भी तुम दोबारा नहीं मिल सकते मुझ में तुम दोबारा नहीं उतर सकते कल भी तुम आए थे तब रंग और था तब सुबह ही और थी आज भी तुम आए हो आज रंग और है इसलिए तुम गणित ना बिठा सकोगे मैं रोज बदलता जाऊंगा तुम कैसे पक्का कर पाओगे कि जो तुम कह रहे हो मैं उससे अब भी राजी हूं नहीं मुश्किल पड़ेगी और फिर मैं बुद्ध पर बोलता पतंजलि पर बोलता से पर बोलता महावीर पर मोहम्मद पर जीसस पर इस जगत में जिन्होंने भी जाना है उन सब के संबंध में बोलता हूं उन सबकी विचारधाराएं बड़ी भिन्न भिन्न भिन्न भिन्न नहीं बड़ी विपरीत है तुम तो मेरे भीतर तो तुम बड़ी असंगतियां पाओगे बड़े विरोधाभास पाओगे तुम मुझ में एक ही बात संगत पा सकते हो और वो मेरी असंगति। उसमें मैं कभी नहीं चूकता उस मामले में तुम हमेशा राजी रह सकते हो कि यह आदमी असंगत है खुद कहता है खुद गलत सिद्ध कर देता है करना ही पड़ेगा मुझे क्योंकि जब मैं पतंजलि पर बोल रहा हूं तो कैसे महावीर को सही कह पाऊंगा और जब महावीर पे बोल रहा हूँ तो कैसे बुद्ध को सही कह पाऊंगा और जब बुद्ध पे बोलूंगा तो कैसे महावीर को सही कह पाऊंगा और वो सब सही है सत्य सभी वक्तव्यों से बड़ा है सत्य के संबंध में जो भी कहा गया है सत्य उस सबसे बड़ा है मैं तुम्हें सत्य के बहुत पहलू दिखला रहा हूँ और मेरा कोई चुनाव नहीं है मेरा कोई पक्षपात नहीं है इसलिए जिस पहलू को मैं दिखलाता हूँ मैं तुम्हें पूरे हृदय से दिखलाता हूँ उस क्षण मैं चाहता हूँ कि तुम और सब पहलू भूल जाओ ताकि इस पहलू को तुम पूरा जी लो पूरा जान लो इस पहलू से पूरे परिचित हो जाओ उस क्षण वही पहलू तुम्हें मैं पूरे सत्य की तरह प्रकट करता हूँ लेकिन वो भी एक पहलू है और जब तुम मेरी सारी चर्चाओं को सुन लोगे समझ लोगे तो तुम अर्चन में पड़ जाओगे कि क्या मानना इसमें से क्या चुनना अगर तुम समझदार हो तो तुम चुनोगे नहीं अगर तुम समझदार हो तो तुम समझ लोगे कि सब के पार हो जाना है ये सभी दृष्टियां हैं और दर्शन दृष्टियों के पार है ये सभी देखने के ढंग हैं जो देखा गया है वो किसी ढंग से बंधा नहीं सुबह ही सुबह एक आदमी दुकानदार बगीचे में आ जाता है वो फूलों को देखता है उन्हीं फूलों को जिनको दूसरे देखते लेकिन लेकिन तत्काल सोचता है कितने गुलाब अगर बेचे जा सकें तो कितने पैसे मिलेंगे गुलाब तत्ण रूपयों में बदल जाते गुलाब नहीं लगते पौधों पर रुपए लग जाते वो रुपए गिनने लगता है मैं जबलपुर वर्षों रहा तो मैंने बगीचे में बहुत फूल लगा रखे थे जिनका बंगला था वो व्यवसायी थे कभी कभी आते थे तो मुझसे कहते ये फूल देखो झाड़ों पर कमलाए जा रहे हैं झाड़ों भी सूख जाते हैं इनको अगर तोड़ के बिकवा दो तो हजारों रुपए साल की आमदनी हो सकती मगर मैं उनसे कहता कि फूलों को बेचने की हिम्मत मेरी नहीं होती बेचना हो तो दुनिया में और बहुत चीज़ें हैं कम से कम फूल को तो छोड़ो बेचने के लिए काफ़ी हैं चीजें एक फूल को छोड़ दो बाजार के बाहर लेकिन उनकी समझ में ना आती बात वो कहते हैं लाखों रुपए ऐसे ही गमा जाएंगे ये सब फूल तोड़ के बिकवा देने चाहिए आखरी कुंभला तो जाते ही हैं सांझ को गिरी जाते हैं जब गिरी जाना तो सुबह बेच ही लेना चाहिए कम से कम रुपया तो हाथ में रहेगा दुकानदार बगीचे में भी आता है तो दुकान के बाहर नहीं जा पाता उसकी अपनी दृष्टि फिर एक कवि आता है बगीचे में तो उसे फूलों में रुपए दिखाई नहीं पड़ते वो फूलों में कभी अपनी प्रेसी की आंखें देख लेता है कभी प्रेसी की कोमल त्वचा देख लेता है वो प्रेसी के गीत गाने लगता है फूलों को देखकर और फिर एक संत अगर फूलों के बगीचे में आ जाए तो उसे हर फूल में परमात्मा के हस्ताक्षर दिखाई पड़ते और वे सभी सही हैं दुकानदार भी बिल्कुल गलत तो नहीं है उसकी बात में भी इतनी सच्चाई तो है ही फूल के संबंध में वे सभी दृष्टिया हैं। एक वैज्ञानिक आ जाए वनस्पति शास्त्री हो तो वो फूल में ना तो सौंदर्य देखेगा ना प्रेसी देखेगा ना परमात्मा देखेगा ना रूपित देखेगा उसे फूल में तत्म दिखाई पड़ेंगे रस द्रव्य खनिज किन किन से मिलकर बना वो फूल को तोड़ कर ले जाना चाहेगा प्रयोगशाला में जांचना चाहेगा तोड़ना चाहेगा कि ये फूल किन किन रसों से बना है किन द्रव्यों से बना है वो भी गलत नहीं है अगर ठीक से तुम देखो तो इस संसार में कोई भी गलत नहीं है और कोई भी पूरा सही नहीं सभी थोड़े थोड़े सही हैं और जिसने भी जिद की कि मेरा थोड़ा सा सच पूरा सच बस वही भ्रांत है जिसने ये जान लिया कि मेरा थोड़ा सा सच थोड़ा सच है उसने ये भी जान लिया कि मेरे से विपरीत जो है उसके लिए भी सत्य में जगह है मैं भी समझ आऊंगा विपरीत भी समझ आएगा सत्य में सभी विरोधाभास समाज आते हैं सत्य विराट है जिस दिन तुम मेरी सारी बातें सुनते जाओगे तो मेरी चेष्टा ही यही है कि तुम किसी दृष्टि से न जकड़ जाओ इसके पहले कि तुम जकड़ने लगते हो मैं दूसरी दृष्टि की चर्चा शुरू कर देता हूँ अगर तुम मेरे आयोजन का अर्थ समझो तो इतना ही है कि मैं तुम्हें सभी दृष्टियों से मुक्त कर देना चाहता हूँ मेरा कोई तत्व दर्शन नहीं मैं तुम्हें तत्व दर्शनों से मुक्त कर रहा हूं और एक दिन जिस दिन तुम्हें समझ आएगी तुम हंसोगे उस दिन तुम कहोगे सभी ठीक है और कोई भी ठीक नहीं उस दिन तुम कहोगे कि किसी को गलत कहने की कोई जरूरत नहीं लेकिन किसी को सही होने का दावा करने का भी कोई कारण नहीं उस दिन तुम शब्दों के पार उठोगे उस शब्दातीत सत्य को समझ पाओगे तत्व दर्शन मेरा कोई भी नहीं है मैं सत्य का सीधा साक्षात चाहता हूं तुम सीधे सत्य के आमने सामने खड़े हो जाओ तुम्हारी आंख पर कोई भी पर्दा ना रहे कोई भी धुआं ना रहे किसी विचारधारा का किसी संप्रदाय का किसी शास्त्र का तुम्हारी आंख पर कोई भी धुआं ना हो कोई भी रंग ना हो तुम्हारी आंख नग्न हो शुद्ध हो स्वच्छ हो कुरी हो बस इतनी मेरी चेष्टा है तुम्हारी आंख के सारे जाले कट जाए किसी की आंख पर जैन का जाला है किसी की आंख पर बौद्ध का जाला है किसी की आंख पर हिंदू का जाला है वो सब जाले कट जाए तुम्हारी आंख निर्मल हो जाए मैं तुम्हें दर्शन शास्त्र नहीं दे रहा हूं मैं तुम्हें देखने की क्षमता दे रहा हूं मैं तुम्हें कोई चश्मा नहीं दे रहा मैं तुम्हारी आंख को स्वस्थ करने की चेष्टा कर रहा हूं इसलिए तुम मेरे दर्शन शास्त्र के संबंध में किसी से कुछ भी ना कह पाओगे कोई जरूरत भी नहीं व्यर्थ की बातों में पढ़ने का कोई प्रयोजन भी नहीं तुम तो हंसना मैं चाहूंगा कि जिन्हें मुझसे प्रेम है वो उनकी हंसी से जाने जाए तुम मुस्कुराना तुम नाचना तुम गीत गाना मैं चाहता हूं कि जो मुझसे जुड़े हैं वो उनके गीत और उनके नृत्य से पहचाने जाएं। मैं चाहता ही ये हूँ कि जो मुझसे जुड़े हैं वो पागलों की तरह जाने जाएं समझदारों की तरह नहीं क्योंकि समझदारों ने दुनिया को इतनी नासमझी में डाल दिया है कि अब उनकी और कोई भी ज़रूरत नहीं शास्त्र काफ़ी हो गए अब तुम उनकी होली मना लो शब्दों का बोझ काफ़ी है तुम उसे पटको और भाग खड़े हो लौट के मत देखना और इसकी बिल्कुल फिक्र ना करना कि दूसरे क्या सोचते हैं जिसने ये फिक्र की कि दूसरे क्या सोचते हैं वो कभी आनंद मग्न ना हो पाएगा वो दूसरों से डरा ही रहेगा और दूसरों का डर इस जगत में बड़े से बड़ा डर है मृत्यु के बाद वही सबसे बड़ा डर है। दूसरों का डर कोई क्या कहेगा हम यहां किसी की अपेक्षाएं पूरा करने को नहीं है कोई भी किसी की अपेक्षाएं पूरा करने को नहीं है दूसरों का कोई प्रयोजन नहीं है तुम किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं हो अगर परमात्मा तुम्हें किसी दिन मिलेगा तो वो ये न पूछेगा कि दूसरे तुम्हारे संबंध में क्या सोचते हैं वो तुमसे पूछेगा कि तुम अपने संबंध में क्या सोचते हो एक यहूदी फकीर मर रहा था उसका नाम था झुसिया मरते वक्त लोग इकट्ठे हो गए थे गांव का जो पंडित था जो रबी था वो भी आ गया था उस रबी ने झुसिया को कहा झुसिया मोजिस के साथ अपनी सुलह कर ली मोजिस यहूदियों का पैगंबर तीर्थंकर उसके साथ सुलह कर ली झुसिया ने आंखें खोलीं और उसने कहा कि परमात्मा मुझसे यह ना पूछेगा कि झुसिया तू मोजि क्यों ना हुआ वो मुझसे यही पूछेगा कि झुसिया तू झुसिया हो सका कि नहीं मोजि से मेरा क्या लेना देना मॉजिस का होना मॉजि व परमात्मा के बीच मेरा होना मेरे और परमात्मा के बीच मैं मोजिश के प्रति उत्तरदायी नहीं हूं परमात्मा मेरी तरफ देखेगा पूछेगा झुसिया तू झुसिया हो सका या नहीं यहां प्रत्येक व्यक्ति स्वयं होने को है तुम स्वयं होने की फिक्र करो दूसरे क्या सोचते हैं इसकी चिंता छोड़ो अगर तुमने उनकी चिंता रखी तो वो तुम्हें कभी मुक्त ना होने देंगे इस जगत में सबसे बड़ी गुलामी है वो है दूसरों के विचारों की गुलामी कौन क्या सोचता है और कई बार ऐसा होता है जिनसे तुम डरे हो वो तुमसे डरे बहुत अद्भुत दुनिया है तुम अपने पड़ोसियों से डरे हो तुम्हारे पड़ोसी तुमसे डरेंगे क्योंकि तुम उनके पड़ोसी हो वो तुमसे भयभीतें कि ये क्या सोचेंगे तुम उनसे भयभीत हो कि वो क्या सोचेंगे दूसरे के भय के कारण मत जीना अपने आनंद से जीना और तुम पाओगे कि आनंद इस जगत में इतनी अनूठी घटना है कि आज नहीं कल पड़ोसी उससे राजी हो जाते निश्चित ही पहले वे विरोध करेंगे क्योंकि कोई भी यह मान नहीं सकता कि उसके पहले तुम कैसे आनंदित हो गए कोई भी तुम्हें प्रतियोगिता में इतने आगे स्वीकार नहीं कर सकता फिर वे तुम्हारी उपेक्षा करेंगे अगर तुम्हारी तुम्हारे विरोध से तुम्हारे आनंद को खंडित न कर पाए तो फिर वो तुम्हारी उपेक्षा करेंगे कि होगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं टालो अगर तुम उनकी उपेक्षा से भी ना मरे और उनकी उपेक्षा के पार भी जीते रहे तो एक दिन वही तुम्हारी पूजा करेंगे तीन ढंग अख्तियार करते हैं पड़ोसी पहले विरोध फिर उपेक्षा फिर पूजा या तो वो पहले ही हमले में तुम्हें मिटा देते हैं जब विरोध करते अगर उसमें ना मिटा पाए तो दूसरे हमले में मिटा देते हैं क्योंकि विरोध से भी ज्यादा जहरीली बात उपेक्षा है विरोध भी नहीं मारता इतना क्योंकि विरोधी भी तो कम से कम रस तो लेता है स्वीकार तो करते हैं कि कुछ हुआ है तुम्हें कुछ गड़बड़ी हो गई माना लेकिन कुछ हुआ है कुछ गलत रास्ते पर चले गए लेकिन कहीं गए हो तुम पर ध्यान तो देता है लेकिन उपेक्षा वाला ध्यान भी नहीं देता वो ऐसे गुजर जाना चाहता है जैसे तुम हो ही नहीं जैसे तुम्हारे जीवन में कोई घटना ही नहीं घटी अगर तुम उपेक्षा से भी बच गए तो यही व्यक्ति तुम्हारी पूजा करेंगे ये सदा की कथा है यही बुद्ध के साथ होता है यही महावीर के साथ होता है यही कबीर के साथ होता है यही दादू के साथ होता है दूसरा प्रश्न जीवन प्रतिपल बीत रहा है ऐसा लगता है सदुगुरु भी मिल गए फिर भी अगला कदम अस्पष्ट क्यों है अगला कदम है ही नहीं अगले कदम की सोच क्यों रहे हो